अध्याय एक पूरनपुर का रूही और एक अनूठी चिट्ठी पूरनपुर दिल्ली से थोड़ी दूर राजस्थान और हरियाणा की सरहद पर बसा एक छोटा सा गांव यूं तो देखने में यह बड़ा सीधा सादा और शांत लगता था लेकिन यहाँ की मिट्टी में ही कुछ कहानियां बसी थी सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती थीं, तो हर पत्ता ऐसे चमकता था जैसे अभी अभी नहाकर निकला हो हवा में ताजी मिट्टी की सोंधी सोधी खुशबू भुल जाती थी और गांव के पुराने शिव मंदिर से आती घंटी की आवाज पूरे माहौल में एक सुकून भर देती थी ये सिर्फ एक गाँव नहीं था बल्कि एक चलती फिरती कहानी थी जहां हर गली हर पुरानी हवेली की दीवारें कोई न कोई किस्सा सुनाती थी इसी शांत और पुराने गाँव में एक लड़का रहता था नाम था उसका राघव उम्र कोई पच्चीस साल रही होगी वैसे तो वो थोड़ा शरारती और बिंदास किस्म का था पर दिल का बिल्कुल साफ सुबह होते ही उसकी पुरानी साइकिल उड़ान सड़कों पर दौड़ने लगती थी राघव का दिन गांव के चक्कर काटने और हवा में उड़ने से ही शुरू होता था यूं तो वो गांव की एक छोटी सी दुकान पर काम करता था पर उसका असली शौक कुछ और ही था उसे पूरनपुर की पुरानी कहानियां भूले बिसरे राज और उन कहानियों के पीछे की सच्चाई ढूंढने में मज़ा आता था गांव के लोग उसे प्यार से और कभी कभी छेड़ते हुए रूही बुलाते थे रूही का मतलब जानते हैं दरअसल वो अक्सर ऐसी जगहों पर जा था जहां आम आदमी दिन में भी पैर रखने से डरता था जैसे पुराने खंडहर सूखी पड़ी बावलियां या फिर वो सुनसान गलियां जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं राघव के लिए ये सारी जगहें सिर्फ धूल से ढकी किताबें थीं, जिन्हें वो साफ करके असलियत जानना चाहता था उसका मानना था की हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई लॉजिकल कारण जरूर छुपा होता है आज सुबह भी राघव हमेशा की तरह अपनी उड़ान पर सवार था उसे अपने जिगरी दोस्त चिंतू की दुकान पर जाना था जहाँ सुबह की पहली चाय के साथ गाँव की ताजी ताज़ी खबरें मिलती थी जैसे ही वो चिंटू की दुकान के पास पहुंचा, चिंटू ने उसे देखकर आवाज लगाई अरे रूही आ गया तू आज मंदिर के पास कुछ अजीब ही चल रहा है बड़ी भीड़ लगी है चल देखते हैं क्या हुआ है राघव ने बस एक हाँ में सर हिलाया उसकी आंखों में वही खास चमक आ गई थी वो चमक जो उसे तब मिलती थी जब कोई नया रहस्य उसके सामने आने वाला होता था मंदिर के आंगन में वाकई बहुत भीड़ थी गाँव के बड़े बुजुर्ग जिनमें गाँव के सरपंच रघुवीर सिंह भी शामिल थे और कई नौजवान भी वहाँ खड़े थे सबके चेहरों पर परेशानी और डर साफ दिख रहा था कुछ टीवी वाले भी आए हुए थे अपने बड़े बड़े कैमरे और माइक लिए हर किसी से सवाल पूछे जा रहे थे राघव भीव को चीरता हुआ जैसे ही पास पहुंचा उसे पूरी बात पता चली सरपंच रघुवीर सिंह को सुबह सुबह एक बहुत ही अजीब और किसी अनजान शख्स की भेजी हुई चिट्ठी मिली थी ये चिट्ठी किसी आम कागज पर नहीं बल्कि पुरानी पीली पड़ चुकी चमड़े की पार्चमेंट पर लिखी थी उस पर हिंदी के कुछ पुराने किस्म के शब्द लिखे थे जिन्हें समझना मुश्किल था और उन शब्दों के बीच बीच में कुछ अजीब से निशान और चित्र भी बने हुए थे जैसे किसी बहुत पुरानी भाषा के अक्षर हों। कमाल की बात यह थी कि जो भी उस चिट्ठी को पढ़ता था उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छा जाता था गाँव के सबसे समझदार और पढ़े लिखे इंसान बाबा सुमेर सिंह जो पुरानी किताबों और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे वो उस चिट्ठी को बड़े ध्यान से देख रहे थे उनकी घनी मूनछो के नीचे छिपे होंथ हल्के हल्के कांप रहे थे ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं है बाबा सुमेर ने अपनी धीमी पर गंभीर आवाज में कहा यह तो कोई पुराना जादू जैसा लगता है या शायद किसी श्राप का संकेत चिट्ठी में बार बार एक ही नाम आ रहा था भूतमहल ये नाम सुनते ही गांव वालों की आंखों में डर की परछाइया और गहरी हो गईं। भूतमहल गाँव से कई किलोमीटर दूर घने जंगल के अंदर एक बिल्कुल वीरान पड़ा किला था सदियों से उस किले के बारे में डरावनी कहानियाँ चलती आ रही थीं। लोग कहते थे कि वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता कि वहाँ भूतों का डेरा है और एक पुराने राजा की भटकती हुई आत्मा वहीं घूमती है यह अफवाह भी थी कि उस महल के अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा है पर किसी ने भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं की थी वहाँ जाने का मतलब लगभग मौत को दावत देना माना जाता था एक रिपोर्टर ने सरपंच ऐसी सवाल किया सरपंच जी क्या आपको लगता है की ये किसी की शरारत है या आप इसे सच में किसी अलौकिक शक्ति का काम मानते हैं सरपंच रघुवीर सिंह ने एक लंबी सांस ली देखिए, हम पूरनपुर वाले इन सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करते पर यह चिट्ठी इसके निशान ये सब साफ नहीं है गांव में एक अजीब सा डर फैल गया है राघव चुपचाप सब बातें सुन रहा था उसके रूही वाले दिमाग ने अब सोचना शुरू कर दिया था उसके लिए ये कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं था बल्कि एक गुत्थी थी एक पुरानी पहली जिसे वो सुलझा सकता था उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग रही थी गाँव के बड़े बुजुर्ग चिट्ठी को लेकर बहुत परेशान थे कुछ लोग इसे बुरी नजर मानकर मंदिर में पूजा पाठ करवाने की बात कर रहे थे कुछ इसे गांव की बदनामी का कारण मान रहे थे पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि ये चिट्ठी आखिर आई कहाँ से और क्यों राघव धीरे से बाबा सुमेर सिंह के पास गया बाबा क्या मैं ये चिट्ठी देख सकता हूँ बाबा सुमेर ने हैरानी से उसे देखा रूही तू इन चक्करों में मत पड़ ये तेरे बस की बात नहीं बस की बात नहीं ये तो तब पता चलेगा जब कोशिश करूंगा राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा उसकी मुस्कान में एक चैलेंज था बाबा सुमेर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वो चिट्ठी राघव के हाथ में दे दी राघव ने उसे गौर से देखा उस चमड़े की पार्चमेंट पर बने निशान जो आम लोगों के लिए सिर्फ अजीब से चित्र थे राघव की नजरों में जैसे बोलने लगे थे उसने अपनी उंगली चिट्ठी पर फेरते हुए उन पुराने अक्षरों को समझने की कोशिश की हर निशान हर अक्षर जैसे उसे सीधा भूत महल की तरफ इशारा कर रहा था उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई ये चमक उस उत्साह की थी जो किसी रहस्य को सुझाने के बहुत करीब पहुंचने पर आती है लोग उसे रूही कहते थे पर उसका विश्वास हमेशा लॉजिक और सच्चाई पर तिखा था उसके लिए यह चिट्ठी कोई भूत प्रेत का काम नहीं बल्कि पूरनपुर की एक लंबे समय से भूली हुई कहानी का पहला पन्ना थी राघव ने चिट्ठी को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया उसने एक आखिरी बार भूत महल की तरफ इशारा करते घने जंगल को देखा एक गहरी सांस ली और अपने मन ही मन कहा पूरनपुर के पुराने राज अब तुम ज्यादा देर तक छिपे नहीं रहोगे और अगर ये चिट्ठी मुझे उस भूत महल की तरफ बुला रही है तो रूही जाने से पीछे नहीं हटेगा उसके कदम उस तरफ बढ़ चले थे जहाँ पूरनपुर का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था जंगल की घनी छाव उसकी तरफ खामोशी से देख रही थी जैसे अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रही हो जिसमें भूत महल अपने गहरे राज खोलने वाला था